पत्रावरी एक सौ तिरपन स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाय अट्ठारह सौ पंचानबे प्राणाधिक समाचार पत्र आदि अब बहुत कुछ इकट्ठे हो चुके हैं और भेजने की आवश्यकता नहीं है अब भारत में ही आंदोलन चलने दो प्रत्येक दिन सनसनी फैलना फैलाना कोई विशेष लाभकारक नहीं है किंतु यह जो सारे देश में उत्तेजना फैल रही है इसी के आधार पर तुम लोग चारों ओर फैल जाओ अर्थात जगह जगह शाखाएं स्थापित करने का प्रयत्न करो मौका खाली न जाने पाए मद्रासियों से मिलकर जगह जगह समिति आदि की स्थापना करनी होगी उस पत्रिका के विषय में क्या हुआ जो मैंने सुना था कि प्रकाशित होने जा रही है इसको चलाने में तुम लोग क्यों घबरा रहे हो आगे बढ़ो अपनी बहादुरी तो दिखाओ प्रिय भाई मुक्ति नहीं मिली तो न सही दो चार बार नरक ही जाना पड़े तो हानि ही क्या है क्या यह बात असत्य है पुण्यपेश त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणय पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन संत्य संत क्रियंत ऐसे साधु कितने हैं जिनके कार्य मन तथा वाणी पुण्य रूप अमृत से परिपूर्ण है और जो विभिन्न उपकारों के द्वारा त्रिभुवन की प्रीति संपादन कर दूसरों के परिमाण तुल्य अर्थात अत्यंत स्वल्प गुण को भी पर्वत प्रमाण बढ़ाकर अपने हृदयों का विकास साधन करते हैं भर्ती हरी भले ही न हो तुम्हारी मुक्ति या कैसे बच्चों की सीख बकवास राम राम नहीं है नहीं है कहने से सांप का जहर भी उतर जाता है क्या यह सत्य नहीं है मैं कुछ नहीं जानता मैं कुछ भी नहीं हूं यह किस प्रकार के वैराग्य और विनय है भाई यह तो मिथ्या वैराग्य एवं व्यंग्यपूर्ण विनय है इस प्रकार के दिनहीन भावों को दूर करना होगा यदि मैं नहीं जानता हूँ तो और कौन जानता है यदि तुम नहीं जानते हो तो अब तक तुमने क्या किया ये सब नास्तिकों की बात है अभागे आवारों की विनयशीलता है हम सब कुछ कर सकते हैं और करेंगे जिनका सौभाग्य है वे गर्जना करते हुए हमारे साथ निकल आएंगे और जो भाग्यहीन है वे बिल्ली की तरह एक कोने में बैठकर कर म्याओ म्याऊ करते रहेंगे एक महापुरुष लिखते हैं कि आंदोलन बहुत कुछ हो चुका है और अधिक की क्या आवश्यकता है अब घर लौटना चाहिए मैं तो उनको मर्द तब जानता जब मेरे रहने के लिए कोई मठ बनवा कर वे मुझे बुलाते मेरे दस वर्ष के अनुभव ने मुझे पक्का बना दिया है केवल मात्र बातों से कुछ होने जाने का नहीं है जिसके मन में साहस था हृदय में प्यार है वही मेरा साथी बने मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है जगन माता की कृपा से मैं अकेला ही एक लाख के बराबर हूँ तथा स्वयं ही बीस लाख बन जाऊंगा अब एक कार्य समाप्त होने से मैं निश्चिंत हो जाता भाई राखाल तुम उत्साहपूर्वक उस उसे कर दो वह माताजी के लिए ज़मीन खरीदना मेरे पास रुपये पैसे मौजूद हैं सिर्फ तुम उद्यम के साथ जमीन को देखकर खरीद लेना जमीन के लिए तीन चार या पाँच हजार तक लग जाए तो कोई हर्ज नहीं है मेरा भारत लौटना अभी अनिश्चित है मेरे लिए जैसे वहाँ भ्रमण करना वैसे यहाँ भी है भेद केवल मात्र इतना ही है कि यहाँ पर पंडितों का संग है वहाँ मूर्खों का यही स्वर्ग नरक का भेद है यहाँ के लोग मिलजुलकर कार्य करते हैं और हम लोगों को तमाम कार्यों में तथा कथित वैराग्य यानी आलस्य है ईर्ष्या आदि के कारण सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है हर मोहन बीच बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा पत्र लिखते हैं उसका आधा भी मैं नहीं समझ पाता हालांकि यह मेरे लिए परम लाभजनक ही है क्योंकि उसमें अधिकांश समाचार इस प्रकार के होते हैं कि अमुग व्यक्ति, अमुग की दुकान पर बैठ कर उससे उनका झगड़ा हो गया आदि मेरे पक्ष के समर्थन के लिए उनको अनेक धन्यवाद किंतु मुझे कौन क्या कह रहा है उसे ध्यान पूर्वक सुनने में मुख्य बाधा यही है स्वल्पस् कालो बहुविघ्न समय अत्यंत कम है और विघ्न अनेक है एक सोसाइटी, संगठित समिति की आवश्यकता है सशि घरेलू कार्यों की व्यवस्था करे रुपया पैसा तथा बाजार आदि का भार संया संभाले तथा शरद सेक्रेटरी मंत्री बने अर्थात पत्र व्यवहार आदि कार्य वह करता रहे एक स्थायी केंद्र स्थापित करो क्यों व्यर्थ के झगड़े में पड़े हुए हो समझो ना अखबारी प्रकाशन बहुत कुछ हो चुका है अब तो कुछ करके दिख यदि कोई मठ बना सको तब मैं समझूंगा कि तुम बहादुर हो नहीं तो कुछ नहीं मद्रासियों से परामर्श कर कार्य करना उनमें कार्य करने की बड़ी भारी शक्ति है इस वर्ष श्री रामकृष्णोत्सव को इस शान के साथ संपन्न करो कि एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके भोजनादि का प्रचार कितना ही कम हो सके उतना ही अच्छा हाथों हाथ प्रसाद का वितरण भी हो जाए तो अच्छा ही है श्री रामकृष्ण देव की एक अत्यंत संक्षिप्त जीवनी अंग्रेजी में लिखकर मैं भेज रहा हूँ उसके भंगानुवाद के साथ उसे छपवा कर महोत्सव में बेचना मुफ्त वितरण की हुई पुस्तकों को लोग प्राय नहीं पढ़ते हैं इसीलिए कुछ मूल्य अवश्य रखना चाहिए खूब धूमधाम के साथ महोत्सव करना बुद्धि प्रशस्त होनी चाहिए सब कहीं कार्य होता है गांव अथवा शहर में जहाँ कहीं भी जाओ श्री परमहंस देव के प्रति श्रद्धा संपन्न दस व्यक्ति भी जहाँ मिले वही एक सभा स्थापित करो गांव में जाकर अब तक तुमने क्या किया हरी सभा इत्यादि को धीरे धीरे स्वाहा करना होगा क्या कहूँ यदि मुझ जैसा एक भूत और मुझे मिलता समय आने पर प्रभु सबको जुटा देंगे यदि शक्ति विद्यमान है तो उसका विकास अवश्य दिखना दिखाना होगा मुक्ति भक्ति की भावना को दूर कर दो परोपकारा ही सताम जीवितम परार्थ जीवितम पर साधुओं का जीवन परोपकार के लिए ही है प्राग्ञ व्यक्तियों को दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए संसार में यही एकमात्र रास्ता है तुम्हारी भलाई करने से मेरी भी भलाई है दूसरा कोई उपाय नहीं है बिल्कुल नहीं है तुम भगवान हो मैं भगवान हूँ और मनुष्य भगवान है जब वही भगवान है जो मानवता के रूप में अभिव्यक्त होकर दुनिया में सब कुछ कर रहा है फिर क्या भगवान कहीं अन्यत्र बैठा हुआ है अतः कार्य में संलग्न हो जाओ शशि सान्याल द्वारा लिखित एक पुस्तक विमला ने मुझे भेजी है उस ग्रंथ का अध्ययन कर विमला को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी अपवित्र हैं तथा उन लोगों के संस्कार ही इस प्रकार के हैं कि उनसे धर्म का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता केवल मात्र कुछ भारतीय ब्राह्मण लोग ही धर्म अनुष्ठान कर सकते हैं उनमें भी शशि सान्याल और विमला चंद्र सूर्य स्वरूप हैं, शाबाश कितना शक्तिशाली धर्म है खासकर बंगाल में इस प्रकार का अनुष्ठान अत्यंत ही सहज है ऐसा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है यही तो जब तब आदि का सार सिद्धांत है कि मैं पवित्र हूं और बाकी सब लोग अपवित्र यह कितना पैशाचिक राक्षसी तथा नारकी धर्म है यदि अमेरिका के लोग धर्मानुष्ठान नहीं कर सकते यदि इस देश में धर्म का प्रचार उचित नहीं है तो फिर इन लोगों से सहायता मांगने की क्या आवश्यकता है एक ओर अयाचित वृत्ति का गुणगान और दूसरी ओर पोथी में ऐसे आक्षेपों की भरमार की मुझे कोई भी कुछ नहीं देता है विमला तो इस निर्णय पर पहुंचे है कि यदि भारत के लोग शशि अर्थात सान्याल तथा विमला के चरणों पर धनराशि अर्पित नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि भारत का सर्वनाश होने में विलंब नहीं है क्योंकि शशि बाबू को सूक्ष्म व्याख्या मालूम है और उसे पढ़कर विमला को यह निश्चित रूप से विदित हो चुका है कि उनके सिवाय इस दुनिया में और कोई भी पवित्र नहीं है इस रोग की दवा क्या है शशि बाबू से कहना कि वे मलाबार चले जाएं, वहां के राजा ने प्रजा से जमीन छीनकर ब्राह्मणों के चरणों में अर्पित कर दी है गांव गांव-गांव में बड़े बड़े मठ हैं उत्तम तो भोजन की व्यवस्था है साथ में दक्षिणा भी भोग करते समय ब्राह्मणेतर जाति के स्पर्श से कोई दोष नहीं होता भोग समाप्त होते ही स्नान आवश्यक है क्योंकि ब्राह्मणेतर जाति तो अपवित्र है अन्य समय में उसे स्पर्श करने की आवश्यकता भी नहीं है साधु सन्यासी तथा ब्राह्मण दुष्टों ने देश को रसातल पहुंचाया है दे की रट लगाना तथा चोरी बदमाशी करना किंतु है धर्म के प्रचार प्रचारक धन कमाएंगे सर्वनाश करेंगे साथ ही यह भी कहेंगे कि हमें न छूना कितने महान कार्यों को वे लोग संपन्न करते रहे हैं यदि आलू से बैगन का स्पर्श हो जाए तो कितने समय के अंदर यह ब्रह्मांड रसातल को पहुँच जाएगा चौदह बार हाथ मिट्टी न करने से पूर्वजों के चौदह पुस्त गामी होते हैं अथवा चौबीस इन उलझनपूर्ण प्रश्नों की मीमांसा में ये लोग आज दो हजार वर्षों से लगे हुए हैं जबकि दूसरी ओर वन फोर्थ ऑफ दीपुल आर स्टार्विंग जनता का एक चौथाई भाग भूखा मर रहा है आठ वर्ष की कन्या के साथ तीस वर्ष के पुरुष का विवाह करके कन्या के पिता माताओं के आनंद की सीमा नहीं रहती फिर इस काम में बाधा पहुंचने से वे कहते हैं कि हमारा धर्म ही चला जाएगा आठ वर्ष की लड़की के गर्भाधान की जो लोग वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं उनका धर्म कहाँ का धर्म है बहुत से लोग इस प्रथा के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं वास्तव में क्या मुसलमान इसके लिए दोषी हैं संपूर्ण गृह सूत्रों को तो एक बार पढ़ कर देखो हस्तात् योनिम न भुजियती दशा जब तक है तभी तक कन्या मानी जाती है इसके पहले ही उसका विवाह कर देना चाहिए तमाम का यही आदेश है वैदिक उठान की ओर ध्यान दो। तदनंतरम पातयेत आदि वाक्य देखने को मिलेंगे होता ब्रह्मा उद्गाता इत्यादि नशे में चूर होकर कितना घृण आचरण करते थे अच्छा हुआ कि जानकी के वन के बाद राम ने अकेले ही अश्व यज्ञ किया इससे चित्त को बड़ी शांति मिली समस्त ब्राह्मण ग्रंथों में इसका उल्लेख विद्यमान है तथा सभी टीकाकारों ने माना है फिर कैसे अस्वीकार किया जा सकता है तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में बहुत सी चीजें अच्छी भी थी और बुरी भी उत्तम वस्तुओं की रक्षा करनी होगी किंतु एंशियन इंडिया प्राचीन भारत से फ्यूचर इंडिया भावी भारत अधिक महत्वपूर्ण होगा जिस दिन रामकृष्ण देव ने जन्म लिया है उसी दिन से मॉडर्न इंडिया वर्तमान भारत तथा सतयुग का आविर्भाव हुआ है तुम लोग सतयुग का उद्घाटन करो और इसी विश्वास को लेकर कार्य क्षेत्र में हो। एक तो तुम रामकृष्ण देव को अवतार कहते हो और उसके साथ ही साथ अपने को आज्ञा भी बतलाते हो यही कारण है कि मैं बिना किसी संकोच के तुम लोगों को लायर झूठा कहता हूं यदि श्री राम देव सत्य है तो तुम भी सत्य हो किंतु तो तुमको यह प्रमाणित कर दिखाना होगा तुम्हारे अंदर महाशक्ति विद्यमान है नास्तिकों में कुछ भी नहीं है आस्तिक लोग वीर होते हैं जो महाशक्ति उनमें विद्यमान है उसका विकास अवश्य होगा और उससे जगत परिप्लावित हो जाएगा गरीबों का उपकार करना ही दिया है मनुष्य भगवान है नारायण है आत्मा में स्त्री पुरुष नपुंसक तथा ब्राह्मण आदि भेद नहीं है ब्रह्मास्त्र ब्रह्मादिस्तम्भ पर्यंत सब कुछ नारायण है कीट स्वल्प अभिव्यक्त लेस मैनिफेस्टेड तथा ब्रह्म अधिक अभिव्यक्त मोर मैनिफेस्टेड है धीरे धीरे ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति के लिए जिन कार्यों से जीव को सहायता मिलती है वे ही अच्छे हैं और जिनके द्वारा उसमें बाधा पहुँचती है वे बुरे हैं अपने में ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त करने का यही एकमात्र उपाय है कि इस विषय में दूसरों की सहायता करना यदि स्वभाव से स्वभाव में क्षमता न भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देनी हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा प्रदान करनी आवश्यक है अर्थात चांडाल के लिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी ब्राह्मण के लिए नहीं यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक हो तो चांडाल की लड़के के लिए दस शिक्षक चाहिए कारण यह है कि जिसकी बुद्धि की स्वाभाविक प्रकृति प्रकृति के द्वारा नहीं हुई है उसके लिए अधिक सहायता करनी होगी चिकनी चुपड़े पर तेल लगाना पागलों का काम है द पुअर द डाउन ट्रोडेंट द इग्नोरेंट लेट दीज बी योर गाड दरिद्र बदली तथा अज्ञ तुम्हारी ईश्वर बने तुम्हारे सामने एक भयानक दलदल है उससे सावधान रहना सब कोई उस दलदल में फंसकर खत्म हो जाते हैं वर्तमान हिंदुओं का धर्म न तो वेद में है और न पुराण में न भक्ति में है और न मुक्ति में धर्म तो भारत की हाड़ी में समा चुका है यही वह दलदल है वर्तमान हिंदू धर्म न तो विचार प्रधान ही है और न ज्ञान प्रधान मुझे न छूना मुझे न छूना इस प्रकार की अस्पृश्यता ही उसका एकमात्र अवलंब है बस इतना ही इस घोर वामाचार रूप अस्पृश्यता में फैस फ तुम अपने प्राणों से हाथ न धोल लेला आत्मवत्त सर्वभूतेश क्या यह वाक्य केवल मात्र पोथी में निबद्ध रहने के लिए है जो लोग गरीबों को रोटी का एक टुकड़ा नहीं दे सकते वे फिर मुक्ति क्या दे सकते हैं दूसरों के श्वास प्रश्वासों से जो अपवित्र बन जाते हैं ने फिर दूसरों को क्या पवित्र बना सकते हैं अस्पृश्यता फॉर्म ऑफ मेंटल एक प्रकार की मानसिक व्याधि है उससे सावधान रहना सब प्रकार का विस्तार ही जीवन है और सब प्रकार की संकीर्णता मृत्यु है जहाँ प्रेम है वही विस्तार है और जहाँ स्वार्थ है वही संकोच तथा प्रेम ही जीवन का एकमात्र विधान है जो प्रेम करता है वही जीवित है जो स्वार्थी वह मृतक है अतः प्रेम प्रेम के निमित्त क्योंकि यह जीवन का वैसा ही एकमात्र विधान है जैसा जीने के लिए श्वास लेना निष्काम निष्काम प्रेम, निश्काम कर्म इत्यादि का यही रहस्य है यदि हो सके तो शशि अर्थात सन्याल की कुछ भलाई का प्रयत्न करना वह अत्यंत उदार तथा निष्ठावान है किन्तु उसका हृदय संकीर्ण है दूसरों के दुख में दुखी होना सबके लिए संभव नहीं है हे प्रभु सब अवतारों में श्री चैतन्य महाप्रभु श्रेष्ठ हैं किंतु उनमें प्रेम की तुलना में ज्ञान का अभाव था श्री रामकृष्ण अवतार में ज्ञान भक्ति तथा प्रेम तीनों ही विद्यमान है उनमें अनंत ज्ञान अनंत प्रेम अनंत कर्म तथा प्राणियों के लिए अनंत दया है अभी तक तुम्हें इसका अनुभव नहीं हुआ है श्रुत्वा पेनम वेद नचै कसित इनके बारे में सुनकर भी कोई कोई इनको जान नहीं पाते हैं युग युगान्तर से समग्र हिंदू जाति के लिए जो चिंतन का विषय रहा उन्होंने अपने एक ही जीवन में उसकी उपलब्धि की उनका जीवन सब जातियों के शास्त्रों का सजीव भाष्य स्वरूप है लोगों को धीरे धीरे इसका पता चलेगा मेरी तो यही पुरानी वाणी है स्ट्रगल स्ट्रगल अप टू लाइट ऑनवर्ड अपनी पूरी शक्ति के साथ ज्योति की ओर अग्रसर होती दास नरेंद्र